गीता तत्व चिंतन तीसवा प्रवचन युद्ध की धर्मिता गीता अध्याय दो श्लोक इकतीस पांडवों का युद्ध धर्म युद्ध हमने बताया कि युद्ध को भगवान श्री कृष्ण पांडवों के लिए धर्म मानते हैं क्योंकि वह उन पर कौरवों द्वारा अधर्म पूर्वक थोपा गया है क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को ऐसे धर्म युद्ध का स्वागत करना चाहिए था परंतु मोह से विभ्रमित होने के कारण वह युद्ध करने से हिचक रहा है श्री कृष्ण उसकी इस हिचक को दूर करने के लिए युद्ध के लिए धर्म विशेषण लगाते हैं इकतीसवें श्लोक में तो वे कहते ही हैं कि धर्म युद्ध से बढ़कर कर शत्री के लिए कल्याण कर और कुछ नहीं है फिर तैंतीसवें श्लोक में भी कहते हैं यदि तुम यह धर्म युद्ध नहीं करोगे आदि आजकल कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पांडवों के इस युद्ध को धर्म युद्ध नहीं मानते वे उनके पक्ष को अन्यायपूर्ण मानते हैं और अपनी पुष्टि में ऐसी दलीलें देते हैं जिन्हें पढ़कर अपनी बुद्धि पर तरस आता है आजकल हिंदू धर्म और संस्कृति का उपहास करना एक फैशन सा हो गया है कुछ पत्रिकाओं ने इस बात का ठेका सल ही ले लिया है और वे आए दिन ऐसे लेख प्रकाशित करते रहते हैं जिनको पढ़कर सामान्य जनों की बुद्धि भ्रमित हो जाए और उनका विश्वास भारत के कालजयी महापुरुषों से उठ जाए ये पत्रिकाएं चरित्रहनन में विश्वास रखती हैं ऐसी ही एक पत्रिका में मैंने एक लेख पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि पांडवों का पक्ष अन्याय और अधर्म का था उन्हें राजगद्दी पर कोई अधिकार नहीं था अपनी पुष्टि में उस लेख में जो युक्तियाँ दी गई थी वे बड़ी बचकानी थी यह भी प्रकट था कि लेखक विचार शक्ति से शून्य है उसका महाभारत संबंधी ज्ञान थोथा है और उसकी बुद्धि विद्वेष एवं पूर्वाग्रह से भरी है हम यहाँ महाभारत से ही उद्धरण देकर यह प्रमाणित करेंगे कि वास्तव में पांडव ही राज्य के अधिकारी थे कौरव नहीं और इसीलिए पांडवों के लिए महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध था इस संदर्भ में एकमात्र महाभारत ग्रंथ ही प्रमाण स्वरूप है अन्य जितनी भी गाथाएँ पांडवों और कौरवों की लिखी गई है वे महाभारत से ही अपना पोषण प्राप्त करती हैं अतः है इस विवाद के निर्णय में कि पांडवों का युद्ध धर्म युद्ध था या नहीं हमें महाभारत से ही प्रमाण लेने पड़ेंगे